जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशन सू सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगंधम बाग्म ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तो हम बरा तरह तो हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरीत करतीर्ण कलं समर्पयत मुन्न तोज्वल सांश्रियम हरिपुर सुंदरिगत सदी सदादय कंदर स्फुशीनंदन जयतां सुरतौ मोमन मते गस्व पद भोजं श्रीराधा मगनमोहनौ दिव्य बृंदाण्यकलदुर्माघ श्रीमद्त्ना सिंहासन स्थ श्रीमद् राधा श्री गोविंददेव प्रेषा ली सब्यनु स्मी श्रीमरास री वंशीवट्तटस्थिता कर्शन वेणुस्वे गोपी गोपीनाथ श्रियोत्न नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतमं देवी सरस्वती व्या ततो जय वीर वांछा वाश्छाक्य कृपादुभ्यु पत्ता पावेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्रीसनातन प्रभो करुणाबुराश हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टियुगम सुमते रघुना सुदासजीवे कुत मंद मते दया द्र तुलसी कानम यत्र यद बना च पुराण पठनम यो हरी वृंदावन बिहारी लाल की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी भहराज के चरणों में विराजमान होकर के पंडित बाबा की श्री चरणारिंद में श्री छोटे बाबा उनके श्री चरणारिंद में विराजमान हो करके भगवत कथा गुणगान करने का सौभाग्य बहुत व्यवधान के बाद में मिला तीन चार महीने हो गए तीन महीने हो गए इसके बाद में पुनः यहाँ उस कृष्ण कथा श्रीमंत महाप्रभु की दिव्य कथा उसके गायन करने का यह अवसर मिला बीच में बहुत सारे ऐसे कार्य आते रहे कई दूसरी जगह सेवाएं लगी रही जिनके कारण यहां उपस्थित नहीं हो पाए यहां सब चलते शरीर भी बीच में अस्वस्थ रहा हरी गो बाबा की इतनी कृपा और यहां आश्रम की जितने भी संवन है कि इतनी अपूर्व कृपा घर से सेवा करते हुए चित्र अत्यंत अत्यंत प्रफुल्लित श्रीमन महाप्रभु आप श्री राधा कृष्ण विवृतन अंत कृष्ण भैर आश्रय जाति प्रेम का आस्वर प्राप्त करते हुए विराजमान श्रीमन महाप्रभु भक्तगणों के परम परम उपास्य आप प्रेम विलास विवर्त मूर्ति होकर के विराज प्रेम विलास विवर्त मूर्ति तीन है नुकुंजमय श्री प्रियालाल वे परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हुए एक दूसरे को सुख प्रणाम करते हुए परम परम सेवा सुख का आस्वादन लेते हैं शाम सुंदर श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए श्री प्रिया जी श्याम सुंदर की सेवा करते हुए परम परम सेवा में ही सुख को प्राप्त करते हैं उसका नाम है प्रेम विलास जहां प्रेम की पराकाष्ठा है जहां चेष्टाओं की पराकाष्ठा है जहा श्री श्याम सुंदर और प्रिया दोनों अपने आप को भूले रहे और उस सेवा के क्रम में कहीं गोरे लाल सावरी प्रिया के साथ में भी विहार करते हुए सेवा करते हुए विराजमान प्रेम प्रेमविलास का एक स्वरूप प्रेम प्रेमविलासव्रत का दूसरा स्वरूप है वो है श्री हरे कृष्ण मंत्र साक्षात प्रेम विलास व्यव्रत के उच्छलन के रूप में श्री हरे कृष्ण मंत्र विराजमान है जैसे समुद्र रह जाता है नीचे और समुद्र की लहर उठती है ऊपर ऐसे ही श्री प्रियालाल का परस्पर जो सेवा सुख है वह तो रह जाता है नीचे और प्रेम विलास विवर्तन में श्री प्रियालाल दोनों प्रेम वैचित्र को प्राप्त करते हुए एक दूसरे का नाम ग्रहण करने लगते हैं अतः श्री हरिनाम संकीर्तन श्री महामंत्र ये महामंत्र कोई केवल नाम धुन मात्र नहीं है बल्कि यह प्रेम विलास का उच्छलन होकर के विराजमान समुद्र रह गया नीचे लहर उठती है ऊपर ऐसे ही श्री प्रियालाल के हृदय में जो अपूर्व सुख है वह सुख ही कहीं अद्भुत रूप में प्रेम वैचित्र की अवस्था में हरे कृष्ण मंत्र बन करके सामने प्रकट हुआ तो निकुंज में श्री प्रियालाल का प्रेम विलास हरे कृष्ण मंत्र या भी श्री युगल का आनंद का उच्छलन होकर के प्रेम विलास का उच्छलन होकर के श्री जुगल मंत्र विराजमान है और प्रेम विलास विवर्थ के मूर्तिमान स्वरूप यदि कोई है जहां निवड़तम मिलन प्राप्त होकर के विराजमान है प्रियालाल दोनों केवल निवड़ मिलन नहीं है बल्कि निवड़तम मिलन होकर के विराजमान है वो है श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप गौर हरी का स्वरूप जहां अंत कृष्णम और वह गौरव दर्श सांगा के भीतर भी कृष्ण है और बाहर गौरव होकर के वे प्रकट हो रहे हैं उन महाप्रभु का रसमे जो स्वरूप है प्रेम में उन्मादिनी श्री राधिका का जो स्वरूप है वह श्री गंभीर लीला में अंत लीला में प्रकट हुआ और श्री चैतन्य चरतान की रचना का मुख्य उद्देश्य ही अंध लीला का विशेष रूप से वर्णन करना था श्री वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल जिसका बाद में नाम चैतन्य भागवत हो गया उस चैतन्य मंगल में श्रीमद महाप्रभु की बाल लीला और मध्य लीला का गायन किया था परंतु महाप्रभु की नवद्वीप लीला और उनकी तीर्थ इनके वर्णन में इतने वे गए कि एक तरह से चैतन्य भागवत ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सका वह क्रांत वित था आगे की लीला पीछे पीछे की लीला आगे इस तरह से वर्णन किया गया था और बहुत सारी जो लीलाएं श्रीमंद महाप्रभु के समकालीन रसिक जनों ने साक्षात देखी थी और उन्होंने अपने स्तुति ग्रंथों में अपने कर्चा ग्रंथों में उन लीलाओं का जो वर्णन किया जैसे श्री गोस्वामी जी ने श्रीमद महाप्रभु के विषय में तीन जो अष्टक लिखे उन तीन अष्टकों में अनेक अनेक लीलाओं के संदर्भों का उल्लेख किया था परंतु तो वो लीलाएं कैसे थी इनको जानने की भक्तों के, के हृदय में बड़ी अभिलाषा थी श्री स्वरूप दामोदर ने अपने कर्चा ग्रंथ में अनेक अनेक बाल लीलाओं का उल्लेख किया कुछ लीलाओं का उल्लेख किया उनके विस्तार को जानने की भक्तों के हृदय में बहुत अभिलाषा थी तो ऐसी स्थिति में श्री वृंदावन में रह करके कविराय गोस्वामी ने उन लीलाओं का संकलन किया और संकलन कहकर के उन लीलाओं का गायन किया और वृंदावन में रह करके जिन सक गोस्वामियों ने विभिन्न काव्य लिखे उन काव्यों को कहीं खेतने उत्सव के माध्यम से उनको गोल देश में और बंगाल देश में उड़ीसा उन देश में उनका विस्तार हुआ तो श्री कविराज गोस्वामी की बहुत बड़ी विशेषता रही कि लीलाएं उड़ीसा और बंगाल में खूब प्रसिद्ध थी उनसे वृंदावन के जो रासिकन थे वे अपर्चित थे चैतन चरितं के माध्यम से वे लीलाएं जो पूर्व की थी वे पश्चिम क्षेत्र में श्री वृंदावन में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हुई और यहाँ पर जो साहित्य स्थापित किया गया श्री रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जिस साहित्य की रचना की सभी छह गोस्वामियों उन्होंने जो साहित्य की रचना की उस साहित्य को वृंदावन के साहित्य को उसे खेतरुड़ी उत्सव के माध्यम से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्री श्रीनिवास आचार्य उनके माध्यम से श्री श्यामानंद प्रभु उनके माध्यम से यहां का जो साहित्य था वह बंगला में पहुंचा बंगाल में पहुंचा उड़ीसा में पहुंचा और बहुत सुंदर इस प्रकार श्री वृंदावन का और नवद्वीप का एक संगम प्राप्त हुआ श्रीमद महाप्रभु एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व तो रहा अपने अवतार काल में महाप्रभु ऐसे चुंबकीय रहे कि उन्होंने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर दिया वृंदावन के जो छह गोस्वामी रहे उनके पांडित्य का उनके वैदुष्य का क्या निरूपण किया जाए एक से बढ़ करके एक वैदुष्यपूर्ण होकर के वैदुष्य से युक्त होकर के जिनमें कविता सिद्धांत और उपासना ये तीनों पक्षों की चरमोत्कर्ष प्राप्त था ऐसे गोस्वामियों के ऊपर श्रीमद महाप्रभु ने अपूर्ण रूप से कृपा की सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से में साधन की जो पद्धति निरूपण की गई एक तरह से बृहदभागवतामृत सनातन गोस्वामी जी की अपनी भजन यात्रा का एक विवरण है बायोग्राफी वह और भजन की जितनी भी सोपान हो सकते हैं उन सारे सोपानों का सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद महाप्रभु की कृपा के, के द्वारा बाद में स्थापन किया श्री रूप गोस्वामी जी ने जो काव्य और भक्ति रस पहले से ही विद्यमान था और काव्य शास्त्र के रूप में पोलिटिक्स में भी जिस काव्य रस को पहले से ही स्थापित किया गया था परंतु उसको कहीं भुला करके फिर यह कह दिया गया कि रस का जो औपनिषदिक स्वरूप है उपनिषदों में जो रस का स्वरूप था उसको अधिक बन दिया गया और काफी शास्त्रीय जो प्रक्रिया है आवरण भंग पूर्वक जैसे स्थायी भाव उससे युक्त होकर के चित्त रस होकर के विराजमान वो रस अनुभव की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को जैसे कहीं धुला दिया गया था या वो पीछे पड़ गई थी उसे श्री रु गोस्वामी जी ने कृपा करके भक्त रस के जितने भी पक्ष हैं जितने भी इंडिडें हैं उन सब को उनके संपूर्ण घटकों को भक्ति में सम्मिलित करते हुए श्री रु गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट किया जो दार्शनिक प्रमाण साहित्य था जो उपनिषदों में पुराणों में बिखरा हुआ पड़ा हुआ था उनको कहीं चुन करके एक जगह इकट्ठा करना और उस चुने हुए संपूर्ण प्रमाण साहित्य को एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत करना ये जो कार्य किया वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जी गोस्वामी ने किया गोपाल गोस्वामी जी ने वो पूरे सिद्धांत समूह को और जो शास्त्र समूह था प्रमाण समूह था उन प्रमाण समूह को विभिन्न पुराणों से खोज खोज करके एक जगह इकट्ठा किया था और श्री जी गोस्वामी जी ने उनको ये गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत कर दिया के रूप में भागवत संदर्भ के रूप में उनको प्रस्तुत किया जंगल में सभी प्रकार के फल पुष्प कलियां विराजमान हैं परंतु उनकी सुंदरता तब आएगी जबकि उनका सुंदरतम क्रमिक उपयोग दिखाते हुए उनको एक गुलदस्ते के रूप में एक गुफे के रूप में उनको कहीं प्रस्तुत किया जाए अब ये जो काव्य है ये काव्य संकलन करने का जो काम था वो सारा काम फील्ड वर्क वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने किया और उस फील्ड वर्क को कहीं टेबल वर्क के रूप में कहीं फुलदस्से के रूप में परिणत करना यह बहुत बड़ा काम श्री जी ने किया और कितनी उदारता अन्यथा आज तो दूसरे की कृतियों को चुरा करके अपने नाम से छपाना और अपने नाम को कहीं बढ़ाना ये एक म आदत बन गई है श्री जी प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में बड़ी विनम्रता के साथ में कहते हैं एक जगह एक्नोलेजमेंट नहीं कर, करते हैं प्रत्येक संदर्भ के आगे वे ये श्लोक देते हैं कि कोष्णव बंधु दक्षिण द्विज वंश के, ब, के लिखतन आद्यम कि ये जो ग्रंथ है वो पहले श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था परंतु वह प्रांत क्रांत खंडित था अस्त था उसको लिखत जीव का मैं उसे लिख रहा हूं आजकल तो छोटे छोटे फॉर्म में कहीं एक लाइन में एक्नोलेजमेंट करके धन्यवाद देकर के और पूरे ग्रंथ को अपने नाम से पचा लिया जाता है अपने नाम से प्रचारित किया जाता है परंतु धन्य है ये वैष्णव जो इतनी उदारता के साथ में एक जगह नहीं प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में श्री जीव गोस्वामी जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का नाम लेते और उसको प्रस्तुत करते ऐसी उदारता किसी वैष्णव में ही हो सकती है अन्य नहीं हो सकती है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की मेहमा का क्या अनुरूपण किया जाए जिन्होंने श्रीमद् भागवत के दार्शनिक सिद्धांतों को अपने प्रवचनों के माध्यम से षठ गोस्वामियों को और जितने भी श्रोता श्रोतावर्ग थे पांच गोस्वामियों को और श्रोता वर्ग को सामने प्रस्तुत किया और श्रीमद् महाप्रभु ने जो ये कहा कि सर्वत्र प्रमाण दी पुराण वचन सर्वत्र पुराणों के वचन को ही प्रमाण दे के प्रस्तुत करना श्रीमद भागवत ने जो रहस्य है उस रहस्य को श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने कृपा करके प्रकट किया महाप्रभु स्वयं उसे श्रवण कर रहे हैं और महाप्रभु ने समय समय पर उसका जो परिवेशन उसके जो छींटे कृपा के साथ में छह गोस्मियों के ऊपर डाले उसको उन छह छोस्मियों ने खूब पल्लवित किया तो एक बहुत बड़ा काम श्री रघुनाथ भट्ट जी ने किया कि स्वयं ने तो अपने पांच सात आठ दस श्लोक कुछ श्लोक जो हैं जिनका श्री पद्यावली में संकलन किया गया उनमें उनके सिद्धांत की प्रगाढ़ता उनकी उपासना पद्धति की प्रगाढ़ता प्रकट होती है कोई लिखित ग्रंथ विशेष रूप से प्राप्त नहीं है परंतु तो जितने भी श्लोक प्राप्त हैं उन उसमें उनकी विद्वत्ता प्रौणता की शक्ति पूरी तरह से प्रकाशित हुई परंतु दार्शनिक सिद्धांतों और श्रीमद भागवत के उपासनिक सिद्धांतों को उन्होंने जिस तरह से प्रस्तुत किया उससे पांचों गोस्वामी अत्यंत अत्यंत और पूरा का पूरा समाज केवल पांच ही नहीं जो भी उनका श्रोता वर्ग रहा वह पूरी तरह से उपकृत रहा उससे उन प्रमाण के आधार पर वे अपने उन काव्यों को कहीं प्रस्तुत करते रहे उनके सारे संदर्भ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने कृपा करके दिए होंगे जैसे दान कोमुदी का संदर्भ श्री रूप गोस्वामी जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद ने दिया होगा कि स्पन्दोलिक नृत्य चेष्टया श्री ब्रिज में श्री श्याम सुंदर कभी स्पंदोलिक झूला लीला उसको करते हुए विराजमान है कभी राजा करके राजा बनने की चेष्टा करते हुए विराजमान अब ये एक पंक्ति पूरे पूरे के बीज पूरे का हो गई और उन्होंने जो दानकिल कौमु लिखी वो कर चेष्ट श्रीमद् भागवत के इस सूत्र के आधार पर ही पूरी की पूरी नामलीला की उन्होंने प्रस्तुत की इसी आधार पर मुक्ताचरित्रोत में कभी जिन इनके माध्यम से उन लीलाओं का रूप से गायन किया श्रीमद महाप्रभु की ये सबसे बड़ी विशेषता रही कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे जिनमें काव्य शक्ति विराजमान थी जो दार्शनिक विचारक थे और जिन्होंने उपासना करके उस दार्शनिक विचार को अनुभव किया था केवल दार्शनिक होना ही बड़ी बात नहीं है तर्क करना ही बड़ी बात नहीं है तर्क अनुभव में होना चाहिए और श्रीमद महाप्रभु के जितने भी छह गोस्वामी रहे उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया शास्त्र के अध्ययन के बाद में उन्होंने अपने तर्क के आधार पर उनको सुव्यवस्थित और सूत्रबद्ध किया उनको श... श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध किया और श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध करने के साथ साथ उनका अनुभव भी निज का जो साधन था वो निज का साधन भी उसमें सामने प्रकट हो रहा तो इस प्रकार निज भजन शास्त्रीय ज्ञान और उसका प्रयोग प्रयोगत्मक स्वरूप इन तीनों को प्रस्तुत करने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय श्रीमंत महाप्रभु के साथ में जोड़ा और, और एक तरह से महाप्रभु ऐसे चुंबकीय व्यक्तित्व होकर के विराजमान हुए जिस चुंबकीय व्यक्तित्व ने सबको अपनी ओर एक-एक आकर्षित कर लिया था केवल कवि समुदाय को ही नहीं उन्होंने अपने युग के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो वैयाकरण थे जितने भी न्यायिक और मीमांसक थे उन न्यायिक और मीमांसकों को भी श्रीमद महाप्रभु ने अपने साथ में जोड़ा श्री सार्वभु भट्टाचार्य जैसा हस्ताक्षर न्याय का वो श्रीमद महाप्रभु का अनुगत होकर के विराजमान हुआ कहते हैं कि पहले मिथिला न्याय का स्थान था और मिथिला वाले पंडित अपने शिष्यों की पुस्तक छीन लेते थे उनको जानने नहीं देते दे थे कि कहीं हमारा न्याय कहीं दूसरी नहीं चला जाए पंच साल भट्टाचार्य ने मिथिला में रह करके न्याय का अध्ययन किया और अध्ययन करके उड़ीसा में आकर के बंगाल में आकर के पहले बंगाल में फिर उड़ीसा में आकर के उन्होंने न्याय को वहां पर भी प्रचलित किया और वे स्वयं न्याय के एक महान हस्ताक्षर रहे एक सिग्नेचर रहे जिनके आधार पर जो नवद्वीप रहा वह पूर्व का एक विद्या का मुख्य केंद्र बनकर के उस समय रहा नवद्वीप की एक स्थिति वह ही कि वह विद्या और व्याकरण के लिए न्याय और व्याकरण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर के रहा जैसे काशी को विद्या का क्षेत्र माना जाता है ऐसे पूर्व में श्री नवद्वीप को विद्या का इतना बड़ा क्षेत्र बनाया तो बहुत बड़ा योगदान रहा श्री साधु भट्टाचार्य का श्री अद्वैताचार्य जैसे महापंड का कि जिन्होंने शास्त्रार्थ की विधि के द्वारा और अपने शास्त्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री महाप्रभु का वैचारिक पक्ष में महाप्रभु का जो अकादमी का पक्ष है उस अकादमी के पक्ष में भी बहुत बड़ा योगदान रहा शिक्षण के क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र में महाप्रभु का एक बहुत बड़ा योगदान रहा महाप्रभु केवल एक भावुक भक्त के रूप में ही नहीं उनका अपना आवेश भक्त का है परंतु श्रीमद महाप्रभु सर्वदा सर्वदा केवल गौरियाओं के लिए ही नहीं जितना भी उस समय का रसिक संप्रदाय था सबने जहां भी जिस जिसने भी श्रीमद महाप्रभु के विषय में लिखा उन्होंने श्रीमंद महाप्रभु को ईश्वर तत्व के रूप में ही स्थापित किया चाहे कुछ परवर्ती श्री हरिम व्यास्य हो वे श्री महाप्रभु की जहां वंदना करते हैं वहां साक्षात तो राधा कृष्ण हैं श्री नाभादास जी जहां वर्णन करते हैं वे साक्षात श्री राधा कृष्ण ही गौर होकर के प्रकट हुए तो श्रीमंत महाप्रभु का जिन्होंने भी वर्णन किया उन सब ने साक्षात भगवान के रूप में श्रीमंत महाप्रभु का वर्णन किया श्रीमंत श्रीमदाचार्य चरण और जितने भी विद्वान रहे उस समय के आचार्य रहे सब ने श्रीमंत महाप्रभु को ईश्वर तत्व के रूप में ही कहीं स्थापित किया तो महाप्रभु का एक अद्भुत व्यक्तित्व तो रहा और उन्होंने शोस्वामियों को अपनी ओर सारे नैयायकों को अपनी ओर और, और सभी अन्य अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं केवला द्वैत वाले भी और दूसरे श्री माधुर इत्यादि जितने भी विद्वान रहे उन सब को अपने अपूर्व प्रभाव से अपने चुंबकीय प्रभाव से उनको प्रकाशित किया और वे सब उनका स्वस्थ वाचन करते रहे श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के गुणों को श्रवण करके श्री में निवास करके जब ये पता लगा कि श्री रूप के ऊपर सनातन श्री महाप्रभु ने कृपा की है रूप गोस्वामी के ऊपर अपने भाई रूप से मिलने के लिए रूप को बड़ी चिंता थी कि सनातन कैसे छूट करके आए हैं कि नहीं आए हैं इसलिए उनसे मिलना एक बहुत जरूरी था इसलिए रूप गोस्वामी जी से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से प्रयाग गए पता लगा प्रयाग में श्रीमद महाप्रभु का और श्री रूप गोस्वामी जी का दस दिन तक मिलन हुआ है और वहां रूप शिक्षा प्रदान की है श्रीमद महाप्रभु ने रस रस सिद्धांत उसका उपदेश रूप गोस्वामी को दिया है परंतु तब तो तक, तक श्री रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी से मिलने की चिंता में वृंदावन की ओर चल दिए और जल्दी पहुंचने के आग्रह में अति उल्लास में श्री सनातन गोस्वामी जी जब यहां से गए तो दोनों तो दो क्रॉस हो गए दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए रास्ते में भी नहीं मिल पाए रूप गोस्वामी जी आए वृंदावन और सनातन गोस्वामी जी यहां से निकल चुके थे रूप से मिलने के लिए प्रयाग जाने के लिए प्रयाग में पता लगा कि रूप तो यहां से चले गए तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया जब यहां तक आ गए हैं तो अब महाप्रभु का दर्शन निकल जाए आधे रास्ता आ गए हैं आधे रास्ता और से तो ये महाप्रभु का दर्शन करने के लिए ये पता भी लग चुका था कि महाप्रभु आप जगन्नाथपुरी में स्थायी होकर के गंभीरा में विराजमान हो रहे हैं इसलिए श्री सनातन गोस्वामी जी वहां पर हार महाप्रभु का जल्दी दर्शन कर लो इस उत्साह में बिना शरीर की परवाह किए हुए रास्ते में सनातन गोस्वामी जी ने अनेक अनेक जगह जंगल के रास्ते से जो गए तो अनेक अनेक शाम पर इन्होने पोखरों में स्नान किया और पोखर में स्नान करने के कारण मनुष्य लीला में सनातन गोस्वामी जी के शरीर में खुजली का रोग हो गया जिसमें से मवाद बहे पानी बहे और महाप्रभु इनको बार बार आलिंगन करें और ये दूर भागे कि मारे मुझे छु मत छू मत कहीं मेरा रोग आपको लग गया तो हाय पहले ही मैं पापी हूं और फिर मेरी क्या दशा होगी मन विचार कर रहे हैं एकदम श्री जगदानंद पंडित जी बहुत बड़े हैं जगदानंद जी बहुत बड़े पंडित हैं श्री जगदानंद पंडित जी उनसे बोले कि महाप्रभु मानते नहीं है मुझे बार बार अपने गले लगाते हैं अब मैं क्या करूं श्री जगन्नाथ बोले अब जो हो रहा है सो हो रहा है दो चार पांच दिन की बात और है आगे रथ यात्रा उत्सव आ रहा है तो रथ छोड़ करके तुम जाओ सब लोग तो आ रहे हैं यहां तुम रथ छोड़ करके जाओ ये तो उचित नहीं है फिर जगन्नाथ जी का रथ दर्शन करके फिर वृंदावन लौट जा तो महाप्रभु मानेंगे नहीं वे तुमको बार बार गले लगाएंगे समातन सनातन स्वी जगत के इन बच्चनों को कहीं अपने हृदय में विचार कर लेते हैं पहले मन में विचार था कि अरे इस जीवन को धारण करने का क्या लाभ व्यर्थ में जा रहा है यह जीवन शुरू शुरू में तो यवन की सेवा में व्यतीत हुआ शाह की सेवा में सारा जीवन तो जो श्रेष्ठतम अंश था जीवन का युवावस्था का वो उसका बहुत सारा भाग व्यतीत हो गया जीवन की सेवा में और केवल अहंकार का पोषण करने में ऐसे जीवन को तो जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लेट जाऊंगा अपने पुराणों का त्याग कर दूंगा ऐसा मन में विचार किया सनातन जी समझे महाप्रभु को जाने कहां से पता लग गया तो महाप्रभु समय एकदम गुस्सा होकर के कह रहे हैं कि कल का बटुक वो जगदा कहा है जगदा जगदानंद नाम भी पूरा नहीं लेते हैं जगदा कहकर के नारादर करे कल का पंडित वो जग कल विद्यार्थी का ब्रह्मचारी काल के बटुआ जगदा कल का बटुक वो जगदा कहां है और जगदा जगदानंद गोस्वामी थर थर काप रहे हैं सामने नहीं आ रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी उस समय सामने आए महाप्रभु कह रहे हैं बोले जिन सनातन गोस्वामी जी से मैं भजन की शिक्षा लूं उपासना के तत्वों को दार्शनिक गुत्थियों को सनातन गोस्वामी जी के साथ में बैठकर के मैं, बैठ मैं सुलझाता हूं और ये जगदा कल का बटुक उन सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दे रहा है उनको सलाह दे रहा है शिव महाप्रभु बोले बोल महाराज आज एक बात की जानकारी हो गई कि आपकी जगदानंद जी के प्रति अत्यंत अत्यंत प्रीति है जिसके प्रति जाना प्रीति होती है उसको डाटा जाता है उसको तू कह कर के बोला जाता है जो दूसरा होता है पराया होता है उसको आप आप कहकर के बोलते हैं तो मुझे तो आप आप कहकर के बोल रहे हो जगदानंद को जगदा कहकर के दाट रहे हो इसे पता लग गया कि जगदानंद के, के प्रति आपकी प्रीति श्री जगदानंद जी के प्रति आपकी प्रीति ज्यादा है मेरे प्रति प्रीति नहीं है श्री महाप्रभु ने उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी का कुछ दिन बाद एक दिन जाने क्या सूझा श्री महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी का जो आलिंगन किया इनका शरीर सोने के समान दीप्तिमान हो गया वो सारा रोग कहीं दूर हो गया है बोलो कृपाल चैतन्य महाप्रभु की परम होकर कृपाल श्री महाप्रभु विराजमान और आपने स्पर्श महा से सनातन गोस्वामी के उस रोग को दूर कर दिया सनातन गोस्वामी की महिमा जगत के सामने प्रकट की ये प्रसंग पूर्व सत्रों में यहां निरंतर चल रहा था और चौथे का 50वीं पया से इस प्रसंग को ही अब आगे बढ़ा रहे हैं कि ए मत सनातन रहे प्रभु शांति यही को छोड़ा था कि इस प्रकार श्री सनातन गोस्व थे इसी प्रकार रहे प्रभु स्थाने श्री महाप्रभु के पास रह रहे हैं पास में नहीं रह रहे हैं रह रहे हैं ठाकुर के यहां पर पंच श्रीमंद महाप्रभु निरंतर निरंतर सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए आते हैं एक ही स्थान पर जगन्नाथपुरी में ही श्रीमद महाप्रभु रह रहे हैं जगन्नाथ जगन्नाथे चक्रदे के कौरे प्रणाम श्री सनातन गोस्वामी जी मंदिर में भीतर नहीं घुसते हैं मन में ये विचार करते हैं कि हा इस शरीर से यवन की सेवा हुई है इस शरीर से विषयों का सेवन हुआ है अनेक विषयजनों का समाराधन हुआ है ये शरीर अपवित्र है ऐसा मन में विचार करके केवल श्री चक्रराज का दर्शन कर लें और चक्रराज का दर्शन करके वहीं प्रणाम कर ले हाँ चौड़े चक्रराज हैं दिखते हैं तो नीचे से बहुत ऊंचाई पर हैं दिखते थोड़े से हैं परंतु बारह हाथ जहां चक्र के नीचे की जो बेदी है वो बेदी इतनी बड़ी है कि आम से एक ट्रक घूम जाए मुझे बताया क्या कि इतनी बड़ी बेदी है श्री जगन्नाथ जी की ऊपर चक्र राज के उपाय तो जगन्नाथ जगन्नाथे चक्र देख करें प्रणाम मंदिर में नहीं जाते हैं दूर से इसी जगन्नाथ जी का चक्र देखकर के प्रणाम करते हैं प्रभु आसे प्रतिदिन मिले दुई जान श्री प्रभु आते हैं प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन आकर के दोनों जनों से शिव रूप सनातन इन दोनों से मिलते हैं इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कहे कथो कुछ क्षणों में इष्ट गोष्ठी करते हैं कृष्ण कथा कहते हुए वहां पर विराजमान होते हैं महाप्रभु जो जगन्नाथ जी के मंदिर से सेवक जहां जगन्नाथ जी के चरण सेवक जो महाप्रभु को प्रसाद देते हैं दिव्य प्रसाद पाये नृत्य जगन्नाथ मंदिर है श्री जगन्नाथ जी के सेवक अंग सेवक पुजारी का महाप्रभु को जो दिव्य प्रसाद देते हैं महाप्रभु उस प्रसाद में से नित्य प्रति अवश्य ही श्री सनातन गोस्वामी जी श्री हरदास ठाकुर इनको प्रदान करते हैं। ये हरदास ठाकुर के साथ में रहते हैं वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करते हैं, दूर से ही दर्शन कर लेते हैं अपने आप को दिन समझते हुए एक दिन आज प्रभु दोहर मिल लिया अब एक दिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन श्री महाप्रभु दोनों से मिलने के लिए श्री सनातन गोस्वामी और श्री हरदास ठाकुर इन दोनों से मिलने के लिए आए सनातन ने सनातने आचंबित कौते लागित और सनातन गोस्वामी को संबोधित करके एक आ एक ये कहने लगे कि सनातन देह त्यागे कृष्ण ना पाई कोटि देख क्षण एक तबित पारी देह त्याग करने से ही कृष्ण मिल जाते तो करोड़ों देहों को एक क्षण में लोग त्याग करके कृष्ण को प्राप्त कर लेते परंतु देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है तुम जो ये विचार कर रहे हो कि आगे रथयात्रा आ रही है रथयात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लेट करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा तो देह त्याग कृष्ण ना पाए पाइए भोजन देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है भजन करने से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है ऐसे साधक का ये कर्तव्य है कि भजन करने के लिए वह अपने शरीर की रक्षा कर शरीर त्याग कर देगा तो फिर भजन कैसे करेगा तो बहुत समय कालक्षेप व्यतीत हो जाएगा इसलिए कृष्ण की के प्राप्ति केवल भजन करने से ही होती है कृष्ण प्राप्त उपाय को ना भक्ति बिन। भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है देह त्याग करने से किसी की प्राप्ति करने भी नहीं हो सकती है देखो देह त्याग करना तमोगुण का धर्म है काम क्रोध लोभ मोह ये सब तमोगुण के स्वरूप हैं। जब हम किसी दूसरे के ऊपर ज्यादा क्रोध करते हैं कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो उसकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है किसी दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं किया गया अपने ऊपर ही क्रोध किया तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा है तो क्रोधी तो जब भी किसी दूसरे को मारा जाता है तो वो क्रोध के कारण मारा जाता है तो देह त्याग यही सब तमो देह देहत्याग करना यह तमो धर्म है और तमो रजो धर्म में कृष्ण न पाई चरण तमो गुण रजोगुण इनके द्वारा श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है कृष्ण की प्राप्ति होगी भक्ति के द्वारा साधन भक्ति जब भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति जब प्रेम रक्षण पर बनेगी तब कृष्ण का साक्षात दर्शन होगा भाव भक्ति में स्वप्न में दर्शन होगा साधन भक्ति की स्थिति में अभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है फिर भी भजन में थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगेगा जैसे भोजन करने की प्रसाद की थाली सामने आते ही तुष्टि पुष्टिक क्षुधानुवृत्ति ये तीनों एक काल में हो जाती हैं ऐसे ही भक्ति परेशान भव विरक्ति ही अन्य चैश काल प्रपथ्य मानस्य यु तुष्टि पुष्टिक्षुपायुघासन तुष्टि पुष्टिक्षुधानुवृत्ति ये अनुहासन प्रत्येक कौर के साथ में कुछ कुछ प्राप्त होने लगती है इसी तरह से श्री कृष्ण की प्राप्ति जल्दी से हो जाएगी भक्ति बिनु कृष्ण कबू नहीं प्रेमोदय भक्ति का मतलब है इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा किए गए चेष्टा उसका नाम है भक्ति आनुकुंडन कृष्णानुशीलन अनुशीलन का मतलब है चेष्टा शरीर के द्वारा की गई चेष्टा वृंदावन की परिक्रमा देने शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है हाथ से सोन भी दे रहे हैं शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है नृत्य से दर्शन कर रहे हैं शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है कान से कृष्ण कथा सुन रहे हैं शरीर के द्वारा चेष्टा हो रही है तो कर्मेंद्र और ज्ञानेन्द्र इन सब के द्वारा कृष्ण को उद्देश्य करके जो भी चेष्टा की गई उनका नाम भक्ति है, है। केवल ज्ञानेन्द्र और कर्मेंद्रो की चेष्टा ही नहीं बल्कि अंतकरण की जो चेष्टाएं हैं उनका नाम भी भक्ति है मन की जो चेष्टाएं हैं उनका नाम भी भक्ति है मन के द्वारा भी कोई कुंड मंदिर की सोहनी सेवा कर रहा है मन के द्वारा भी यदि कोई रसोई कर रहा है मानसी सेवा में तो वो मानसी सेवा भी सेवा ही कहलाएगी वो चेष्टा में सेवा कहलाएगी तो साक्षात रूप से कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्र की चेष्टा भक्ति है एक नंबर दो मन के द्वारा भी जो चेष्टा की गई कर्मेंद्री और ज्ञानेन्द्र के द्वारा उन चेष्टाओं को भी भक्ति कह अब तीसरी भक्ति कौन सी है तीसरी भक्ति है मन में जो विभिन्न भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं तो कैसा होगा आहा श्री किशोर जी को क्या ये सुख मिलेगा किशोर जी को कैसे मैं सबसे ज्यादा सुख दू श्याम सुंदर को कैसे सबसे ज्यादा सुख दूं और ऐसी स्थिति में श्री प्रिया लाल को सुख देने के लिए मन में कोई भाव कभी दीनता का भाव आ रहा है कभी उत्सुकता का भाव आ रहा है कभी अपने ऊपर क्रोध का भाव आ रहा है क्या हाल मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है कभी उसके मन में अहोभाग्य अवभाव आ रहा है कि आई परम धन्य हूं जो मुझे धाम का संपर्क मिला मुझे गुरुदेव का संपर्क संपर्कों का संग प्राप्त हुआ विचार करके भी वह कृत हो रहा है तो भाव का नाम भी भक्ति तो भक्ति तीन प्रकार की इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टाएं है भक्ति हैं मन के द्वारा की गई चेष्टा भक्ति है और मन में उठने वाली विभिन्न जो भाव है वो भाव भी भक्ति है तो आनुकुल्यन कृष्णानुशीन श्री, श्री कृष्ण को सुख मिले इसका विचार करते हुए कृष्ण को अंत में सुख मिले इसका विचार करते हुए कृष्ण संबंधी चेष्टा और भाव इन दोनों का नाम भक्ति है अनुकूल भक्ति नहीं कहा भक्ति कहने पर कभी कभी श्री कृष्ण की रुचि अलग होती है परंतु तो वो भक्ति नहीं हो सकती है और कभी-कभी कृष्ण -कभी की रुचि नहीं है, उनकी रुचि के विरुद्ध चेष्टा की जा रही है वो भी भक्ति है। जैसे युद्ध स्थल में श्री कृष्ण ये चाह रहे हैं कि जरासंध मुझे गाली दे मेरे ऊपर कसकर के प्रहार करे तो जरा युद्ध करने का मजा आएगा शत्रु जब तक पूरी तरह से प्रहार नहीं करेगा तब तक युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। तो कृष्ण की रुचि है गाली खाने में परंतु तो उसका नाम भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर गाली कृष्ण को ये दी जा रही है तो वो कृष्ण को सुख देने के लिए नहीं दी जा रही है कृष्ण को पीड़ा देने के लिए कृष्ण का अपमान करने के लिए गाली दी जा रही है पर यशोदा जी यदि कृष्ण को डांट रही हैं, कृष्ण को बांध रही हैं, यदि छड़ी लेकर के धमका रही हैं है केवल मेरे बाप तेने माथी फो माठ फोड़े हो तो फोड़े हो कैसे अरे बंदरन के प्यारे अरे घर के लोटेरा अरे मंथनी स्फोटक अरे ढीठ अरे दृष्ट, तेने माठ कैसे फोड़े हो और मैया बांध रही है यह बाधना कृष्ण के हित के लिए तो है तो ऊपर से देखने में कृष्ण की चेष्टा से भी विपरीत है कृष्ण की रुचि के विपरीत है कृष्ण बधना नहीं चाह रहे हैं परंतु भैया कृष्ण की रुचि के विरुद्ध भी बाध रही है क्योंकि केवल अनुकुल्यन तो चेष्टा नहीं है आनुकुल्यन भक्ति नहीं है आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन श्री कृष्ण को अभी भले सुख नहीं मिल रहा है परिणाम में सुख मिले अभिलाषा धारण करके यशोदा विराजमान है इसलिए उनका भी कन्हैया को बांधना भी सबसे बड़ी भक्ति होगी इससे बढ़कर के कोई दूसरी भक्ति हो ही नहीं सकती है तो प्रेम बिंद कृष्ण प्राप्ति अन्य हैते ना न है। प्रेम के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति किसी दूसरे साधन से नहीं हो सकती है भक्ति ही एकमात्र तो प्रेम उदय का कारण है साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बनेगी जैसे एक शिशु ही बालक बनता है एक बालक ही युवक बनता है ऐसे ही साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होती है स्वरूप में अंतर नहीं है बालक का स्वरूप नहीं बदला है शिशु का स्वरूप नहीं है जो दुग्ध मुख जो बालक है वो ही युवक बनेगा तो स्वरूप में परिवर्तन नहीं है उसकी स्फूर्ति में उसके कहीं स्वरूप में शक्तियों के प्राकट्य में विशेष से अंतर है इसलिए भक्ति साधन भक्ति ही भाव भक्ति और भाव भक्ति ही स्वरूप अलग नहीं है प्रेमा भक्ति अंत में बन जाएगी तो भक्ति बिना कृष्ण ने कब प्रेमोदय भक्ति के बिना श्री कृष्ण में कभी प्रेमोदय नहीं हो सकता है साधन भक्ति के बिना और प्रेम बिन भक्ति के बिना श्री कृष्ण इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है न साधे माम न साक्षम धर्मोदो न स्वाध्याय तपस्त्यागह यथा भक्ति ही ममोर्जिता ऊर्जेता का तात्पर्य है अन्य अभिलाषता शून्य शुद्धा ऊर्जता का मतलब है शुद्धा भक्ति उत्तम भक्ति जैसी मुझे बात बाती है वैसी कोई दूसरी भक्ति नहीं बात है उत्तम का तात्पर्य है कि जहां भोग मोक्ष के लिए भक्ति नहीं की जा रही है जहां सेवा भी मिले और भोग मोक्ष भी मिले ये मिश्रा भक्ति भी नहीं है बल्कि केवल कृष्ण को सुख मिले यही उत्तम भक्ति है एक व्यक्ति चाह रहा है कि हमको माखन नहीं चाहिए हमको छाछ चाहिए ऐसे ही भक्ति तो कर रहा है परंतु तो भक्ति किस लिए कर रहा है केवल छाछ पाने के लिए गाय की सेवा कर रहा है किस लिए केवल छाछ पाने के लिए माखन माखन तुम ले जाओ हम तो केवल छाछ चाहिए हमने ऐसे ही भक्ति करके परिणाम में यदि भोग और मोक्ष चाह गया उसका नाम है गंगा भक्ति भक्ति हो जाएगी कौन और वो भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करके स्वयं अंतर्धान हो जाएगी दूसरी भक्ति है कि भाई हमको माखन भी चाहिए और छाछ भी चाहिए कढ़ी बनानी है तो छाछ भी चाहिए और मक्खन भी चाहिए क्योंकि उसमें बघार देना है छोट लगाना है तो दोनों चीज चाहिए ऐसे ही चाहिए कृष्ण सेवा पंत साथ में कृष्ण सेवा के लिए संसार की बाधाएं भी दूर हो जाए और हमारे पास में सेवा के उपकरण भी आ जाए इसका नाम है मिश्रा भक्ति मुख्य रूप से सेवा और गौर रूप से भोग और मोक्ष दोनों को चाहा गया वो हो गई मिश्रा भक्ति पंत शुद्धा भक्ति वो है जहां कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज चाही नहीं जा रही है दूसरी चीज मिल भी गई तब भी उनकी और ध्यान नहीं है स्वर्ग वर्गम धाम कथन चित यदि श्री चित्र केतु को स्वर्ग मिल गया पर स्वर्ग के लिए उन्होंने भक्ति नहीं की है प्रहलाद जी को संसार से मुक्ति मिल गई जगत के जीवों को भी संसार से मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उनकी भक्ति मुक्ति के लिए नहीं है उनकी भक्ति कृष्ण सेवा के लिए है भजन में बाधा न पड़े इसके लिए मुक्ति चाह रहे और श्री गजेंद्र को भगवत धाम मिल गया परंतु धाम मिलकर के धाम का भोग करने के लिए उन्होंने गजेंद्र गजेंद्र में भगवान की स्तुति नहीं की है उन्होंने किया है कि आत्मा वर्णस मोक्षम जिस माया ने मेरी आत्मा को मेरे मन को आवृत कर रखा है उस माया से मुझे मुक्ति मिले और मुझे आपकी सेवा मिले एकांत दो कंचनार्थम कंचना ये वही भगवत प्रपन्ना उनके एकांती भक्त कुछ और नहीं चाहते हैं ये सेवा को ही उन्होंने चाहा तो स्वर्ग अपर्ग और मध्यान मानी वैकुंठ इन तीनों को भी यदि मिल भी जाए तब भी भक्ति इनमें सकते नहीं है वह आ सकते हैं निरंतर निरंतर भगवत सेवा में ही वह आ सकते होकर के विराजमान तो महाप्रभु कह रहे हैं देह त्यागार तमो धर्म पातक कारण देह त्याग करना यह तमोधर्म धर्म है और यह पातक है जहां पंच महापातक निरूपण किए गए वहां आत्महत्या को भी महापातक के रूप में निर्मण किया गया दूसरे के स्वर्ण की चोरी महापातक है मदुरापान महापातक है शास्त्रों में मांस भक्षण की भी अपेक्षा ज्यादा निंदनीय माना गया मदुरापान उसको महापातक में गिना गया गुरु तल्पामी होना महापातक है गो ब्राह्मण के जीव की हिंसा करना यह महापातक है तो गाय की ब्राह्मण की ब्रह्मत्या गोहत्या ये सारे महापातकों में गिने गए तो यहां पर कह रहे हैं देह त्याग आदि तमोधर्म पातक कारण देह त्याग या तमोग का धर्म है महापातक है साधक न पाए ताते कृष्ण साधक को कभी कृष्णचरण की प्राप्ति नहीं होगी प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाणीते कभी कभी प्रेमी भक्त में देह त्याग करना चाहता है अनेक के आदि है कि ये प्राण हम तुझे समर्पित कर रहे हैं गोपी कारण भी कह रहे हैं कि भगवत आयु श्याम न हमारी आयु तुझे लग जाए ये हम चाह रहे परंतु तो भक्त कभी कभी देह त्याग करना चाहता है परंतु प्रेम कृष्ण मिलने से हो नापारे पारे मरित परंतु वो इसलिए देह त्याग नहीं करता है कि कृष्ण मुझे मिलेंगे इसलिए वो मर नहीं सकता है अभिलाषा करता है मृत्यु की परंतु कृष्ण मिलेंगे इस आशा में वह दे त्याग करता नहीं जो करुण रस है और व्योग श्रृंगार उन दोनों में अंतर यही है दोनों में अनुभाव एक से है करुण रस के भी अनुभाव वही हैं जो कि व्योग रस के अनुभाव हैं। परंतु तो दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि करुण रस में मिलन की आशा समाप्त हो जाती है जबकि व्योग में मिलन की आशा बनी रहती है चेष्टा दोनों की एक सी है रुदन करना सुख से व्यक्त व्यक्त हो जाना पछताना भोजन का त्याग कर देना सब कुछ है वे ही सारे लक्षण विरही के और किसी करुण व्यक्ति के जिसका प्रिय समाप्त हो गया है उसके दोनों के लक्षण एक से हैं। परंतु करुण रस में मिलन की आशा नहीं रहती है और रस में मिलन की आशा रहती है तो और अनुराग व्योग ना पाए सहन गाढ़ा अनुराग में वो भक्त व्योग को सहन नहीं कर सकता है इसलिए वो मरण की आशा करता है और जहां दसदशाएं की गई स्मृति गुण कथनों उद्वेक प्रमाद उन्माद संज्वत ये जहा विभिन्न जो ग्रह की जो दस दशा उसमें जो मृत्यु दशा उसका निरूपण किया गया में मृत्यु की कामना करना साक्षात मृत्यु नहीं साक्षर मृत्यु होगी तो वहां पर रस हो जाएगा तो मृत्यु की कामना को ही मरण दशा कहा गया तो अनुराग अपनी मृत्यु को चाहता है केवल ग्रह अनुराग में व्योग जब उसको सहन नहीं होता है तब जैसे कि श्रीमद भागवत में कहा गया ज रज स्नपनम महांतो वा उमापति एवात्म तमोपहत्योदि श्री रुक्मणी देवी वे अपनी पत्रिका श्याम सुंदर के पास में भेज रही हैं और श्यामचंदर के पास में पत्र का भेजते हुए कह रही हैं कि यश पंकज रज कि आपकी चरण रज के में स्नान करना बड़े बड़े महान जन भी चाहते हैं उमापति प्रभृति शिवजी भी आपकी चरण रज में स्नान करना चरण रज में लोकोट होना चाहते हैं प्रवात्म तमोपत्या जिससे उनका व्यहताप तो दूर हो जाए प्रेमी जन भी व्यहताप तम तो का हनन करने के लिए आपकी चरण रच को चाहते हैं बहुत प्रसाद है। आपकी कृपा मुझे नहीं मिली रुक्मी जी अपनी पत्रिका में लिख रही हैं पत्रिका का अंतिम श्लोक है तो जय जयहान असुन वृत किसान मैं वृत करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी शत जन्म भी सौ जन्म में कभी ना कभी तो आपके हृदय में दया उत्पन्न होगी मैं इसी प्रकार व्रत कर, कर के अपने देह को समाप्त करती रहूंगी आपकी कृपा मिले यही मुझे एकमात्र अभिलाषा है इसका मतलब है कि जितने भी जन्म है इस जन्म में नहीं मिले तो आगे के जन्म में मिल जाएगी आशा बनी हुई है यदि आशा टूट जाएगी तो वो हो जाएगा व्योग रस वो हो जाएगा करोण रस और आशा बनी हुई है तो वो कहलाएगा वियोग श्रृंगार तो ंगार में और करुण रस में यही असा अंतर है श्री रुकमणि जी की आशा नहीं टूटी है आशा बनी हुई है इसी में कह रहे हैं कि जयाम असूम शाम ब्रत करके मैं अपने पुराणों का त्याग कर दूंगी शब्द जन्म विस्यात सौ जन्म में तो कभी आपकी कृपा मिलेगी ये यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया इसी प्रकाश में गोपी कारण कर रही है कि के देहा पदयो सिंचांग नोचे प्यारे तेने ही हमारे हृदय में वेरह की अग्नि लगाई है कैसे अग्नि लगाई बोले हास रूपी कपूर को डाल करके अवलोक रूपी व्यासलाई दिखा करके चिंगारी दिखा करके और वेणुनाद रूपी फूक को मार करके तूने हमारे हृदय में विरह की अग्नि लगाई है हास अवलोक कल गीतज वेणुनाथ का जो गीत है उसके द्वारा हृक्ष है अग्नि में ये विरह रूपी अग्नि तूने हमारे हृदय में लगाई है अब यदि कोई किसी के घर को जलाए तो उसे नरक की प्राप्ति होगी मां, बहुत बड़ा पातक लगेगा पाप लगेगा परंतु कदाचित जिस व्यक्ति ने क्रोध में आकर के ऐसा अनर्थ कर डाला और उसके हृदय में किसी के उपदेश से या अपने ही किसी विवेक के द्वारा थोड़ा सा विवेक उत्पन्न हो जाए और वो जलती हुई उस झोंपड़ी के ऊपर लोटा दो लोटा पानी भी अपने हाथ से डाल दे तो उसको अग्निदाह करने का पाप नहीं लगता वो पाप से मुक्त हो जाएगा जो होगा वो तो हो रहा है अग्नि का अपना काम है वो अग्नि कर रही है परंतु यदि कोई आग लगा करके उसके ऊपर लोटा दो लोटा भी पानी डाल दे आधा लोटा भी पानी डाल दे तो उसको दाहर लगाने का जो पाप है उसकी प्राप्ति नहीं होगी इसी प्रकार तूने ही अपने हास अवलोकन और ऋणना इनके द्वारा हास रूपी कपूर डाल करके अवलोक रूपी चिंगारी के द्वारा और बेणुनाद रूपी फूंक मार करके हमारे हृदय में बिरह की जो अग्नि हम जो भीतर से जल रही हैं प्यारे जब तू ही सिंचरामृत पूर्मा अपने अधरामृत से इस विरह की अग्नि को थोड़ा सा भी सिंचित कर देगा तो कम से कम ब्रजराज कुमार होकर के नंदबावा कितने धार्मिक हैं उनके पुत्र होकर के राजकुमार होकर के ब्रजराज कुमार होकर के हो तुझे पाप तो नहीं लगेगा हाय ब्रजराज कुमार की नाक कट कत जाए कटाने का काम क्यों करता तेरे कारण ब्रिजराज कुमार श्री ब्रिजराज नंदबावा उनको भी कहीं लज्जित होकर के देखना पड़ेगा इसलिए तू पाप का भागी मत बन तू ने हमारे हृदय में यदि अग्नि लगाई है तो विवेक द्वारा तू ही अपने पूर अपने उसके पूर के के द्वारा द्वारा की अधिकता हे अंग तू हमारा प्यारा है हमारे राजा का बेटा है और हम तेरा कल्याण राजकुमार का कल्याण नहीं चाहते हैं कल्याण ही चाहते, है, तेरा चाहते हैं तेरा कल्याण नहीं चाहती है इसलिए तू तुझे पाप मुक्त करने के लिए हम तेरे हित के लिए कह रहे हैं कि नस्पत के अपने से हमको सिंचित कर ले तू तूने ऐसा नहीं किया जय तू तूने नहीं किया तो ठीक है ग्रह की अग्नि में हम तो अपने शरीर को विनियोग सहित समर्पण कर देंगी जैसे आहुति देने के पूर्व विनियोग करते हुए कोई जल छोड़ता है ऐसे ही हम भी यह संकल्प लेकर के करेंगे कि भो कृष्ण विराग्नि श्री विष्णु जी पर कर रहे हैं कि भो कृष्ण वयम अस्माकम देहां सदैव जुहुमा हम अपने इस देह को तुरंत ही आज विरा अग्नि में हे विराग्नि तो मैं हवन कर रही हैं किसके लिए बोले श्री कृष्ण मिलन की कामना से हम अपने देव को विरह की में समर्पित कर रही हैं असमान तथा अलक्षतान एवं श्री वृजभूमिशु स्थापय हमको अलक्षत रूप में ब्रिज भूमि में इस प्रकार छपा करके हे विरह अग्नि स्थापित कर देना कि जहां जहां भी शाम सुंदर अपने चरणों का निक्षेप करें तत्र कुछ करेंचय हमारे वक्षस्थल का परिचय ही प्यारे को हो परंतु उस समय भी हमारे वक्षस्थल का परिचय प्राप्त करके तुझे रोमांचित तो होगा अरे ये तो गोपियों के श्रीअंग का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है तुझे आनंद की प्राप्ति तो होगी परंतु हमारा दर्शन न करके तू फिर से व्याकुल हो जाएगा तो उनका स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है परंतु उनका दर्शन नहीं हो रहा है तू व्याकुल हो जाएगा अतः अपने प्राणों का त्याग करके भी यदि हम तुझे सुख नहीं दे सके फिर ऐसे प्राण त्याग करने की क्या उपयोगिता इसलिए प्यारे ऐसा काम क्यों करता है कि अंधेरे को नौते और तो दो जने आए हमारा लाभ भी नहीं हो और नुकसान ही नुकसान हो तेरा भी नुकसान हमारा भी नुकसान हो ऐसा क्यों करता है इसलिए सामने ही प्रकट होकर के तू ने ही आग लगाई है संचारिन पद अधिकरण तू ही इस विरह अग्नि को अल्पमात्र भी यदि तेरे की हमको प्राप्त हो गई तो वो अल्पमात्र कणमात्र जो तेरा फेला है उसमें ये सामर्थ्य है कि वह पूरक बन करके वह बाव बन करके उस अग्नि को पूरा शांत कर देगा क्योंकि विशाल जो अग्नि है दावानल उसको लोटा दो लोटा बाल्टी दो बाल्टी से बुझाया नहीं जा सकता है उसके लिए वर्षा की अधिकता चाहिए घटा चाहिए बाल अग्नि को शांत करने के लिए उसे कहीं बाल चाहिए तो तब तो अपने के पूर से तू इस अग्नि को शांत कर दे नोचे ऐसा नहीं किया तो वह अग्नि उपयुक्त देहा हम संकल्प पूर्वक विनियोग पूर्वक ब्रह अग्नि में उपयुक्त देहा अपने देह को समर्पित कर देंगे और और ध्यान में हम तेरे चरणार बिंदु को प्राप्त कर लेंगे हमको तेरे चरण का स्पर्श होगा परंतु तो तुझे दुखी देख करके स्पर्श प्राप्त करते हुए भी हम सुख को नहीं भोग सकेंगे तो न तुझे सुख न हमें सुख ऐसा क्यों करता है काम जिससे पूरा का पूरा जो धन है वो तो नष्ट हो जाए और लाभ हो नहीं ऐसा काम क्यों करता है तो ध्याने नियम पदों पद सके तो यहां पर जो मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है गोपिकागण जो मृत्यु की प्रार्थना कर रही हैं वो प्रार्थना इसलिए कर रही हैं कि विरह उनको सहन नहीं हो रहा है इसलिए प्राण करने की इच्छा करते हैं परंतु उनके हृदय में आशा निरंतर निरंतर बनी हुई है कुबुद्ध छानिया करें श्रवण की चरण महाप्रभु ने उपदेश दिया कि सनातन गुस्वा में सनातन कुबुद्धि छानिया ये कुबुद्धि छोड़ दो कि मैं अपने देह को त्याग कर दूंगा जगन्नाथ जी के रथ के नीचे लेट करके अपने देह को त्याग कर दूंगा यह कुबुद्धि है इसको को त्याग कर दो बल्कि श्रवण कीर्तन श्रवण और कीर्तन ही करो भक्ति के द्वारा सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी कृष्ण लीला का श्रवण करने पर कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे क्योंकि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट जहां नाम वाणी है वहां श्याम श्यामा सामने प्रकट है इसलिए श्रवण करो और कीर्तन करो कीर्तन वह वस्तु है जो ब्रह रूपी दावाग्नि को शांत करने का एकमात्र उपाय है इसे श्रवण और कीर्तन करते हुए विराजमान श्रवण कीर्तन का अपरितग करते हुए स्मरण करना चाहिए यहां पर ये संकेत कर रहे हैं ये विचार करना आजी साहब हमने कीर्तन तो बहुत कर लिया नाम जब भी बहुत कर लिया अब क्या करते हो बोले अब तो हम लीला स्मरण करते हैं नाम नाम जब नहीं, नाम जब कोई जरूरत नहीं है नाम जब तो छूट गया अब तो हम लीला स्मरण करेंगे गलत वैष्णव कहते हैं कि ना श्रवण और कीर्तन ये कभी भी त्याग नहीं होगी स्मरण भक्ति को अपनाया जाएगा परंतु तो श्रवण कीर्तन इनको निरंतर बनाए रखना पड़ेगा तो कुबुद्धि छाण करके श्रवण कीर्तन करो चराते पावे तबे कृष्ण चरण जल्दी से कृष्ण चरण इनको प्राप्त करोगे नीच जाति नहे कृष्ण भग में अयोग्य सर्वे प्रपत्ते अधिकारीण श्री रामानुज भगवान कहते हैं कि शरणागति के सभी अधिकारी सर्वे में कीट पतंग भी आ गए श्री विठलनाथ जी के प्रसंग में कहीं वार्ता में अनुरूपण किया कि उन्होंने कभी किसी कबूतर को भी ब्रह्म संबंध दीक्षा दी उसको भी दीक्षा दी सर्वे प्रभु अधिकार उनको भी दीक्षा देते हुए विराजमान तो ये विचार मत करना कि नीची जाति जो है वो भजन के अयोग्य है सतकुल विपन्न है भजने योग्य सत्कुल बब। जो विप्र है वो भी भजन के नहीं करता है तो वह अयोग्य बना रहेगा और निच जाति ही यदि भगवत भजन करे तो वो भी महाश्रेष्ठ हो जाएगी इसलिए निच जाति भजन का योग्य नहीं है सतकुल ब्राह्मण ही कर सकता है भजन ऐसा विचार नहीं करो जय भजे से ही बढ़ अभक्तहीन छाप जो कृष्ण भजन करता है वही बड़ा होकर के विराजमान महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं कि जो कृष्ण भजन करता है वही बड़ा होकर के विराजमान है जो अभक्त है वो हीन छजमान है कृष्ण भजन नहीं जात कुला विचार कृष्ण भजन में जाति कुल इनका विचार नहीं है दीन के ऊपर भगवान जल्दी से कृपा करते हैं पंडित के ऊपर अभिमान जिसके हृदय में है उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है जैसा कि कहा श्री प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि विपरा विषद गुण युता अरविंद नाथ हो जो ब्राह्मण छह गुणों से युक्त होकर के दान देना दान लेना यज्ञ करना यज्ञ कराना विद्या अध्ययन करना विद्या अध्ययन कराना ये छह कर्मों से युक्त होकर के जो विराजमान है ऐसे ब्राह्मण की महिमा नहीं है स्वपचम वरिष्ठम स्वपच भी परम परम श्रेष्ठ है क्योंकि उसने अपने कर्म इनको ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया है पुनात सकुलम नत माना, वह कुल को पवित्र करेगा अपना ही पवित्र नहीं करेगा सारे कुल को पवित्र कर देगा परंतु दूसरा ब्राह्मण जो अभिमान धारण करके रहा है वो कभी भी को पवित्र नहीं करता है इसलिए भजन के मध्य में नवभक्ति ही प्रधान है नवभक्ति में सर्वश्रेष्ठ होकर के संकीर्तन है और अंत में निष्कर्ष दे रहे हैं कि मेरा पराज नाम होते है प्रेम धांत क्या बात अंत में निष्कर्ष दे दिया कि निरअराध होकर के यदि नाम संकीर्तन किया जाएगा तो प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि शुद्धा प्रीते विशेषता प्रीमूर्तें रंग सेवनम श्रीमद भागवतारह सजाती सहिष्णे साधु संग स्वरे नाम संकीर्तनम श्रीमद मथुरा मंडले स्थिति ही पांच रूपों में ठाकुर आज भी हमारे सामने विराजमान है पहला स्वरूप है शिव दूसरा स्वरूप है श्रीमद भागवत तीसरा स्वरूप है श्रीमद गोर्देव जो कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, चौथा स्वरूप है श्री, श्री, श्री हरिनाम और पांचवा स्वरूप है वृंदावन धाम इन पांच रूपों में ठाकुर प्रत्यक्ष रूप में आज भी हमारे सामने विराजमान हैं। इन पांचों में किसी में वस्तु का थोड़ा सा भी संपर्क हो तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा परंतु शर्त यह है सब धियाम भाव जन्म नहीं नरअराध चित्त हो तो निरपराध चित्त होने पर कृष्ण नाम लेने पर जल्दी से कृपा की प्राप्ति होती है इसे नरपराध होकर के श्री कृष्ण नाम को ग्रहण करे इसलिए देह त्याग करने की जरूरत नहीं है नरपराध होकर के कृष्ण नाम ग्रहण करो ये श्रीमत महाप्रभु ने सनातन स्वामी को शिक्षा प्रदान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय बुलवृंदावन दिहारी लाल की जय